आज दो मई 2019 गुरुवार का दिवस है और हरिहर त्रिक कार्यक्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है हम प्रश्नोपनिषद पढ़ने के क्रम में आज पुनः आरंभिक स्थिति में अपना जो विषय वस्तु है उसके बारे में चर्चा करेंगे पिछली बार ही हमने शुरू की थी प्रश्नोपनिषद पर अध्ययन करने की और प्रश्नोपनिषद जो 11 मुख्य उपनिषद हैं जिन पर आदिशंकराचार्य ने टिप्पणी की है उन 11 उपनिषदों में ही शामिल है इसलिए इसको हम मुख्य उपनिषदों में गिनते हैं वैसे कुल उपनिषदों की संख्या 108 कही जाती है लेकिन ये जो 11 उपनिषद हैं इनको मुख्य उपनिषद कहा जाता है क्योंकि इनमें आदिशंकराचार्य जी ने अपनी व्याख्या करी और इनमें आठ में से नौ ऐसे हैं जो हम सबके समझ में आने की पूरी संभावना है दो उनका कलेवर बहुत बड़ा है एक वृदारणक उपनिषद और एक छांदोग्य उपनिषद वो काफ़ी बड़े हैं उनके भी कुछ हिस्से जो हमारे वर्तमान समय में काम में आ सकते हैं उनको भी हम समय पर पढ़ेंगे लेकिन ये जो नौ मुख्य उपनिषद हैं छांदोग के अलावा उनमें हमने कठोपनिषद पहले पढ़ चुके हैं एक बार ईसावाद भी पढ़ चुके हैं और अभी तीसरा हम प्रश्नोपनिषद पढ़ रहे हैं तो ये प्रश्नोपनिषद का विषय वस्तु ऐसी है कि तत्वज्ञान की योग्यता प्राप्त करवाने का प्रयास करते हैं, यानी तत्वज्ञान की जो चरम बातें हैं वो मुंडक उपनिषद में और इसमें तत्वज्ञान प्राप्त करने की योग्यता हम आ जाए वहां तक पहुंचने का रास्ता है और यह हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और ज़रूरी भी है तो इसमें जो दृश्य है वो है पिपलाद ऋषि का आश्रम उस आश्रम में भगवान पिपलाद निवास करते हैं और उसमें छह ऋषि कुमार संविधा लेकर आते हैं और वो चाहते हैं कि हमारे प्रश्नों का आप समाधान करें और वो इस विश्वास से आते हैं कि भगवान पिपलाद को सब मालूम है वो समाधान हमारी शंकाओं का कर देंगे क्योंकि ये छः ऋषि कुमार जो थे वो अपर ब्रह्म की उपासना करते थे अपर ब्रह्म से क्या मतलब है कि जो ब्रह्म से कमतर है जो देवी देवता यज्ञ हवन पाठ उपवास ये जो हम जो क्रियाकर्म करते हैं ये अपर ब्रह्म की उपासना और पर की उपासना है ना शुद्ध अपना आत्मबोध परमेश्वर का ज्ञान तो इसमें क्रमबद्ध छों जो ऋषि कुमार आते हैं वो एक एक प्रश्न पूछना चाहते हैं लेकिन महर्षि पिपलाद ने उन्हें प्रश्न पूछने से पहले रोक दिया कि अभी ठहरो वैसे तो तुम सब तपस्वी हो लेकिन एक वर्ष तक मेरे आश्रम में तब और ब्रह्मचर्य से रहो यहाँ पर एक वर्ष तक साधना करो और उसके बाद तुम जो चाहे वो प्रश्न पूछना अगर उनका उत्तर मुझे मालूम होगा तो मैं तुम्हें दे दूंगा बड़े सरलता से बोलते हैं कि अगर मुझे उसका उत्तर मालूम होगा तो मैं तुम्हें दे दूंगा तो वो तो उनकी सरलता और विनम्रता थी कि वैसा बोलते थे क्योंकि वो पर स्वरूप थे उनके अज्ञान की कोई कारण नहीं था कि किसी प्रश्न का उत्तर उन्हें ना मालूम। सब ऋषि कुमारों ने एक वर्ष तक आश्रम में गुरुसेवा की वहीं पर रहे और उसके बाद में जब एक वर्ष पूर्ण हुआ तब उन्होंने प्रश्न पूछने की इजाज़त दी तो इसमें छः ऋषि कुमार आए थे कबंदी भार्गव कौशल सौरयायणी सत्यकाम और सुकेशा ये छः उनके नाम थे और उनका परिचय दिया था कि पुत्र कबंदी है देश के भार्गव अश्वल कुमार कौशल गर्ग गोत्री ने सूर्य का पोता सौर्यायणी कुमार, सत्यकाम और भारद्वाज का पुत्र सुकेशा इस तरह से ये जो पांच ऋषि पुत्र आए थे ये उनका परिचय था और ये प्रश्न पूछने की जिज्ञासा लेकर संविधा लेकर आए थे संविधा लेकर जाने का मतलब होता है कि हम आपको गुरु स्वीकार करते हैं और आप हमको ज्ञान दो हमको अपनी शरण में ले लो संविधा एक प्रकार से गुरु स्वीकार करने का प्रतीक है तो सबसे पहले पहले प्रश्न के बारे में आज अपन चर्चा करना शुरू करते हैं कि सबसे पहला प्रश्न कबंदी ने पूछा जो कबंदी नाम का जो ऋषि पुत्र था उसने पहला प्रश्न पूछा कि ये प्रजा कहाँ से आई है संसार में जो भिन्न भिन्न लोग दिखाई देते हैं तरह तरह के मनुष्य दिखाई देते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब तरह के लोग दिखाए देते हैं ये कहाँ से आए इनका उत्पत्ति स्थान क्या है अब ये जो प्रश्न था ये प्रश्न था किस बारे में इसकी विषय वस्तु क्या थी कि ये जो संसार की दिशा में विकास हुआ संसार में जीव जंतु आए और उन्होंने प्रजनन किया वो बढ़े तो वो कैसे संभव हुआ वो कहाँ से उनका स्रोत क्या था उनका ओरिजिन क्या था कहाँ से वो सब लोग आए ये अपर ब्रह्म की उपासना अपर ब्रह्म का ज्ञान और कर्म के समुच्चय का प्रश्न क्योंकि संसार की दिशा में कुछ भी विकास तभी होता है जब हम कोई भी ऐसा अनुष्ठान करते हैं जो अपर ब्रह्म की उपासना से संबंधित हो और साथ में उसमें हम ज्ञान का समावेश करें तो उन्होंने इसका उत्तर दिया उस उत्तर पर अभी आते हैं अपन पर ये समझ लें कि ये जो छह प्रश्न हैं उत्तरोत्तर हमको ब्रह्म की उपासना तक ले जाते हैं पहला प्रश्न हमको संसार के विकास की ओर ले जाता है फिर संसार की स्थिति की ओर और, और अंत में सभी का समावेश करके वो यात्रा लौटती है और अंत में व्यक्तिगत आत्मा का ब्रह्म के रूप में निरूपण होता है छठे प्रश्न में कि तुम्हारी आत्मा ही ब्रह्म है यानी तुम उसको बाहर नहीं खोज सकते जो इंडिविजुअल साउल है जो व्यक्तिगत आत्मा है वही ब्रह्म है तो व्यक्तिगत आत्मा का ब्रह्म के रूप में निरूपण इसमें किया गया तो सबसे पहला प्रश्न है कि ये प्रजा कहाँ से आई ये प्रजा मुनि पिपलाद कहते हैं कि प्रजापति ने तब किया तब क्या होता है तब इन्हें पकाना यहाँ पर उन्होंने अपने ज्ञान को और अपर ब्रह्म की उपासना को उन्होंने समाविष्ट किया उसको पकाया और उसके द्वारा तप के द्वारा एक मिथुन जोड़ा उत्पन्न किया जिसका नाम था रई और अब यहाँ से संसार के द्वैत का आरंभ होता है रई और प्राण के द्वारा इसमें रई उनमें स्त्रीण गुण थे और प्राण में पौरुष गुण थे दोनों के बीच में भेद है लेकिन यहाँ एक बहुत रहस्यमय और समझने की बहुत ज़रूरी बात इस जगह पे यह है कि रई और प्राण एब्सोल्यूट नहीं है एप्सोलिट का मतलब निरपेक्ष नहीं है मतलब इसमें पूरी तरह से पुरुष और ये पूरी तरह से स्त्री ऐसा नहीं है स्त्री में कुछ गुण पुरुष के हैं और पुरुष में कुछ गुण स्त्री के हैं इस तरह वो एक दूसरे के पूरक जोड़े की तरह उत्पन्न हुआ ये जो कॉन्सेप्ट है पूरे विश्व में बहुत महत्व से जानी जाती बहुत आदर्श सम्मान से जानी जाती है ये जो एक व्यक्तित्व है उस व्यक्तित्व का इतना अच्छा विश्लेषण और कहीं नहीं मिलता लेकिन एक जगह मिलता है और वो है ताओ दर्शन में ताओ दर्शन में जहाँ पर कि एक फिलॉसॉफी है यिन और यंग की यह ये चीन में प्रचलित हुआ था वहाँ पर ये जो चित्र दिखाई दे रहा है आप ये एक सर्किल है उस सर्किल में जो शेडो है वो शेडो है येंग और ये जो सफ़ेद वाइट हिस्सा है वो है येंग वो वाला फेमिनाइन है यानी स्त्रीण गुण वाला है इधर वाला पुरुष गुण वाला यानी येंग है लेकिन ये देखिए कि इस पुरुष गुण वाले सफ़ेद के अंदर एक धब्बा एक बिंदु है जो डार्क कलर का है जो ये बताता है कि इस पुरुष गुण के भीतर स्त्रीण गुण भी हैं वैसे ही वो स्त्रीण गुण वाला यिन, उसमें एक सफ़ेद स्पॉट जो ये बताता है कि उसमें कुछ पुरुष गुण भी और ये एक दूसरे के पूरे कॉम्प्लीमेंट्री हैं क्योंकि वो दोनों मिलके पूर्ण सर्कल बनता है जहाँ पर वो ज़्यादा है वहाँ पर ये कम है जहाँ पर ये कम है वहाँ ये ज़्यादा है और इस तरह से कुल मिलाकर एक कंप्लीट सर्कल है ना पूर्ण चक्र बनता है चक्र प्रतीक है संसार का इस पूरा संसार है और संसार बना है दो प्रकार के गुणों से और स्त्री और पुरुष एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं वरन एक दूसरे के पूरक हैं एक दूसरे के पूरक हैं विरोधी नहीं हैं हम अपोजिट नहीं कह सकते अब जैसे हम कहें ना कि उजाले का अपोजिट क्या है तो हम कहेंगे अंधेरा लेकिन ये ऐसा नहीं है ये एक दूसरे के पूरक हैं तो इस इन दोनों में एक बहुत समानता है सामंजस्य है कोऑर्डिनेशन है जिसके द्वारा वो एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं एक की कमी को दूसरी पूरी करता है दूसरी को कमी को पहले वाला पूरा करता है इस तरह से दोनों मिलके एक पूर्ण संसार बनाते हैं मैंने संसार के स्रोत में ही जड़ में ही इस तरह के दो गुणों का विकास हुआ स्त्रीण गुणों का और पुरुष गुणों का जिनके द्वारा ये संसार विकसित हुआ लेकिन हर पुरुष गुण के भीतर भी स्त्रीर्ण गुण थोड़ा होता है अब कौन कौन से गुण हैं कि जहां स्त्रीर्ण गुण है वहां अंतर्मुखित्व है जहां प्रखरता नहीं है लेकिन मन में ज्यादा रखने की आदत होती है अब यह आदत आपको पुरुष में भी मिल सकती है आए तो ये गुण पुरुष में भी मिल सकते हैं अंतर्मुखित्व का लेकिन वो स्त्रीण गुण मुख्य तौर से है इसलिए ये रई में है रई में या फिर हम उसको चाइनीज फिलासफी से समझें तो वो यिन में है तो इन और इन ये, ये चाइनीज फिलोसॉफी में और वही उसी के पूरे कॉम्प्लीमेंट्री वैसे ही रई और प्राण जो उपनिषद में कह जाए तो रई में अंतर मुख्यत्व तो है अगर तो वो प्राण बहिर्मुखित्व यानी पौरुष गुण में बहिर्मुखित्वता है वो अपने बात पेट में कम रखेगा आदमी उगल देगा बोल देगा अगर ये रई अंतरिक्ष है तो प्राण पदार्थ है जैसे एक कप लोग तो जो एक कप का जो मटेरियल है वो पौरुष गुण है और उस कप के अंदर जो स्पेस है जिसके अंदर की दूध या चाय रखी जाएगी वो अंतरिक्ष वो स्त्रैण गुण है उसका वो उसकी धारणा शक्ति वो जो कप है जिसके द्वारा वो बना हुआ है वो जो पदार्थ है मटेरियल है वो पौरिश है और उसके अंदर जो अंतरिक्ष है जिसके अंदर कि वो पदार्थ रखा जाएगा वो स्त्रैण गुण है तो वहाँ पर उसको चाइनीज़ फिलासफी में उसको बोलते हैं यिन जो अंदर स्पेस है और जो मटेरियल है उसको बोलते हैं ये ऐसे हमारे यहाँ पर उसको बोलेंगे रई और प्राण तो जो अंदर का अंतरिक्ष है उसका कप का वो रई है और जिसके द्वारा वो पात्र बना हुआ है वो प्राण तो है तो स्त्रीण गुण है धारणा शक्ति और समर्पण जबकि पौरुष गुण है आक्रामकता बहिर्मुखित होजिस्ट करने की इच्छा यानी अधिकार जमाना जहाँ पर कि स्त्रीण गुण में है प्रेम तो उसी का कॉम्प्लीमेंट्री है बुद्धि अब कोई भी काम आप संसार का हो खाली प्रेम से नहीं होता खाली बुद्धि से नहीं होता दोनों का सम्मिश्रण जरूरी है यहाँ पर एक दूसरे के विरोधी नहीं है एक दूसरे के पूरक हैं हर गुण एक दूसरे का पूरक है जो यहाँ पर प्रेम से कुछ काम होता है तो वहाँ बुद्धि भी जरूरी खाली प्रेम से काम होगा तो वो सांसारिक काम कर ही नहीं पाएगा और खाली बुद्धि से करेगा तो वो क्रूर हो जाएगा लेकिन जब दोनों का सम्मिश्रण होगा तो वो सांसारिक काम को ठीक से व्यवस्थित तरीके से कर सकते तो यहाँ प्रेम उधर छाया है तो वो प्रकाश रूप है <laughs> ये कि ये इसमें भी बताया हुआ है ये योसॉफी में कि ये एक दूसरे के पूरक हैं पूर्ण चक्र बनता है दोनों से मिलके और दोनों में एक दूसरे के गुण कुछ हद तक समाहित हैं और ये गुण जो एक स्त्री में पुरुष गुण और पुरुष में जो स्त्रीण गुण हैं उनकी भिन्न भिन्न तरह से जो मिश्रण है उनके द्वारा अलग अलग व्यक्तित्व बनते तो ये बात महर्षि पिपलाद ने पहला प्रश्न जो था तत्पुत्र कबंदी का उसके उत्तर में बताया उन्होंने कहा कि प्रजापति ने संसार बनाने की कामना से तप किया और तप करके एक मिथुन जोड़ा बनाया जिसमें एक थी रई और एक था प्राण प्राण और रई दोनों न केवल एक दूसरे के पूरक हैं दोनों में एक दूसरे के गुण भी हैं जहां मुख्य गुण स्त्रीण हैं वो रई है जहां मुख्य गुण प्राण पौरुष हैं वो प्राण हैं अब इतना ही नहीं किसी भी एक चीज़ को ले लो तो आप इसको ये नहीं कह सकते कि ये रई है या प्राण है क्योंकि वो चूंकि प्रजापति ने स्वयं से बनाए थे इसलिए दोनों अभिन्न हैं दोनों में गुण अलग हैं लेकिन वो न केवल एक दूसरे के पूरक हैं वरण अभिन्न अब इस बात को कैसे समझा जाए कि जैसे एक तितली है एक तितली को एक चिड़िया खा गई तो वो क्या है भोक्ता चिड़िया यहाँ पर भी रई है भोग्या और प्राण है भोक्ता। यानी प्राण है जो इस संसार को अपनी वस्तु की तरफ भोगता है और रई जो है उसको भोगा जाता है जैसे आप अन्न हैं और आप खाने बैठे हो तो अन्न रई है और जो भोजन कर रहा है वो प्राण है इसलिए क्योंकि उस समय कौन भोग रहा है मनुष्य और किसको भोगा जा रहा है अन्न को तो अन्न रई है और पुरुष प्राण है अब इसको आगे बढ़ें कि उस तितली को एक चिड़िया ने खा लिया तो इस समय तितली क्या हुई रई और चिड़िया जिसने उसको खाया वो बनी प्राण ठीक है क्योंकि प्राण ने भोगा और किसको तितली को लेकिन अब इस को एक कुत्ता खा गया इस चिड़िया को एक कुत्ता खा गया और वही चिड़िया जो प्राण थी अब रई बन गई और कुत्ता प्राण बन गया लेकिन उस कुत्ते को एक शेर ने खा लिया अब वो कुत्ता रई बन गया और वो शेर प्राण बन गया इसलिए कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है कुछ भी निरपेक्ष नहीं है जो रई है वो प्राण है जब वो उपनिषद में ऐसे लिखते हैं ना जो रई है वो प्राण है तो आदमी पढ़ते वक्त कन्फ्यूज हो जाता है क्यों कन्फ्यूज हो जाता कि एक तरफ बोलते हैं कि उसने रई और प्राण को बनाया और फिर कहते हैं जो रई है वो प्राण है एक ही लैंग्वेज में एक ही लाइन में बोलते हैं वो जो रई है वो प्राण है और जो प्राण है वो रई है जो रई है वो अन्न है और जो अन्न है वो प्राण है तो इतना आदमी हो जाता है कि भाई एक तरफ हम बोलते हैं कि रई और प्राण दो अलग अलग बना है और जो अन्न है वो रई है और अन्न को भोगता है वो प्राण है फिर बोलते हैं कि जो अन्न है वो रई है और जो अन्न है वही प्राण है और जो प्राण है वही अन्न है तो इसमें कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है क्योंकि जो अन्न बन जाता है भोजन बन जाता है वो रही है अगर आप एक शेर के भोजन बन जाते हो तो हम रही हो गए और अगर हम एक मछली को काट के खा जाते हैं तो हम प्राण वो मछली रही है इसलिए जो भी हमारा भोजन है वो रही है वो क्योंकि यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि हम एक दूसरे में विलीन हो रहे हैं अगर आप एक मछली खा जाते हो मछली आपके शरीर से अभिन्न हो जाती है आपको अगर शेर खा जाता तो आप शेर आपके शरीर से अभिन्न हो जाता है इसलिए यहां पर एप्सोलिट रूप से अन्न कोई नहीं है यानी निरपेक्ष रूप से कोई अन्न नहीं है जो अन्न है वो जो भोगा जा रहा है और जो भोगने वाला है वो प्राण है तो इस तरह से रई और प्राण एक सापेक्ष का उदाहरण है है ना रई की तुलना में जहाँ पर प्रेम ज़्यादा है बुद्धि से कम काम ले रहा है तो हम कहेंगे ये रई गुण है उसका जब वो बुद्धि से ज़्यादा काम लेता है और प्रेम से कम तो वो प्राण है इस तरह इन दोनों गुणों का आपस में सहयोग कॉपरेशन कोऑर्डिनेशन एक दूसरे के प्रति पूरकता वही इस संसार को चलाती है ये एक दूसरे को विरोध नहीं है वरण एक दूसरे का पूरक है फिर वो कहते हैं कि ये जो सूर्य है आदित्य है वो आदित्य प्राण है और जो चंद्रमा है वो रई है देखो उन्होंने पूरी फिलोसॉफी बहुत अच्छी पिपला दृष्टि ने समझाई क्योंकि संसार को समझना है तो उसकी पूर्ण उसका दर्शन समझना जरूरी है कि संसार के अंदर कुछ भी एप्सोल्यूट नहीं है कुछ भी निरपेक्ष नहीं है स्त्री और पुरुष भी निरपेक्ष नहीं है हम खुद जानते हैं कि कई स्त्रियां होती हैं जिसमें पुरुष गुण ज़्यादा होता है कई महारानी लक्ष्मी बाई समझते हैं कि भई इनमें स्त्रीण गुण कम है पुरुष गुण ज़्यादा हैं और कई हम चाहते पुरुष ऐसे होते हैं जो स्त्रीण गुणों से लबालब होते हैं वो बाहर से शरीर होता है उनका पुरुष का लेकिन वो प्रेम से अंतर्मुखित्व से समर्पण से लबारभ भरे होते हैं उनमें आक्रामकता नहीं होती तो इस परिस्थिति में उनके एक व्यक्तित्व का निर्माण होता है लेकिन ये सारे भिन्न भिन्न व्यक्तित्व आप पूरे ब्रह्मांड के दृष्टि से देखें हम दो के दृष्टि से तो देखा पुरुष और स्त्री की दृष्टि से पूरे ब्रह्मांड की दृष्टि से ये समस्त ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं वो एक दूसरे के पूरक हैं पला ऋषि का जो मैसेज है संदेश है कि जितने जीव हैं संसार में उनका स्रोत एक ही है प्रजापति और वो जीव एक दूसरे के पूरक हैं वो एक दूसरे के विरोधी भी नहीं है वरन एक दूसरे के पूरक हैं कॉम्प्लीमेंट्री इसलिए जब चिड़िया तितली को खा गई चिड़िया को शेर कुत्ता खा गया कुत्ते को शेर खा गया तो उन परिस्थितियों में ये, ये रोल बदलता गए ये रई है तो प्राण है फिर तो ये रई बने वो प्राण फिर ये रई बने प्राण यानी कि जो भोगता है वो प्राण है जो भोगा जाता है वो रई है इस तरह से दो का जोड़ा तो फिर उन्होंने बताया कि जब उन्होंने दो मिथुन जोड़ा उत्पन्न किया उसके बाद उन्होंने प्रार्थना की कि ये जोड़ा मेरा संसार जो मुझे बनाना है उस संसार को निर्माण करेगा तो उसमें ऐसे ये संसार इस तरह से उत्पन्न हुआ जो उनका पिपला दृश्य करना अब वो कहते हैं कि सूर्य जब पूर्व दिशा में उदित होता है तो वो पूर्व दिशा में जितने जीव हैं उनके प्राण को अपने आगोश में ले लेता अपने अधिकार में ले लेता अब ये खूब इस पर अपन चिंतन करो तो उनके वक्तव्य का मतलब फिर समझ में आता है आ, इस धरती के ऊपर जितना भी जीवन है पूरी तरह से सूर्य पर आधारित है हमको जो हम जो ऊर्जा मिल रही है जिससे हम बोल रहे हैं जिससे हमारी धड़कन चल रही है इस ऊर्जा का स्रोत एकमात्र सूर्य उसी सूर्य की ऊर्जा से वर्षा होती उसी सूर्य की ऊर्जा से अन्न उत्पन्न होता है उसी सूर्य की ऊर्जा से फोटो होता है प्रकाश संश्लेषण होता है जिसके द्वारा अन्न के अंदर ताकत आती है अन्न के अंदर कैलोरी पैदा होती है और वही हम खाते हैं उसी से हमारे शरीर चलता है यानी इसका स्रोत अगर हम घूम फिर के ढूंढने तो सूर्य है तो कहते हैं कि सूर्य जब पूर्व दिशा से उगता है तो पूर्व दिशा के समस्त प्राणों को अपने आगोश में ले लेता अपने अधिकार में ले लेता फिर जब वो और आगे बढ़ता है तो फिर पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे और अवान्तर दिशाओं में समस्त प्राणों को अपने अधिकार में ले लेते हैं यानी जितने जीवन संसार में हैं उन समस्त जीवों में सबका वो भोगता है क्योंकि सब प्राण उस पर आधारित सारे प्राण उसके सबऑर्डिनेंट हैं यानी प्राण ही नहीं अगर सूर्य नहीं है तो इसीलिए सब संत सभी उपनिषद सूर्य को मनुष्य की आत्मा कहते हैं वो सभी जीवों की आत्मा है और सूर्य को आत्मा का प्रतीक माना जाता है उसी तरह से मन मन चंद्रमा मन का प्रतीक इसलिए वो कहते हैं कि चंद्रमा रही है और सूर्य इस संसार का प्राण है चंद्रमा प्रतीक है प्रेम का छाया का अंतर्मुखित्व का स्त्री का समर्पण का धारणा शक्ति का सहन शक्ति का चंद्रमा हर जगह यहाँ पर प्रतीक और सूर्य आक्रामकता का प्राण का ऊर्जा का प्रकाश का बहिर्मुखित्व का प्रतीक है ये सारे उसमें पौरुष गुण हैं और चंद्रमा में वो सारे स्त्रीण गुण हैं अब वो कहते हैं कि कि इन दोनों से इन दोनों के मिलने से सूर्य और चंद्रमा के मिलने से संवत्सर बनता है हमको तो संवत्सर बनते हैं यहाँ पर तो कैलेंडर बनता है जब ऋतुएँ बनती हैं उनसे वर्ष बनते हैं उनसे मास बनते हैं उनसे समय बनता है उससे अंतरिक्ष बनता है कितनी गहरी बात है कितनी समझने लायक बात है कि संसार को इस मिथुन जोड़े से सूर्य और चंद्रमा से आज भी हमारा देखो हमारा जो सनातन कैलेंडर है जो हिंदू धर्म का कैलेंडर है उस कैलेंडर को कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ चंद्रमा पर आधारित या सिर्फ़ सूर्य पर आधारित है, वो दोनों पर आधारित है, क्योंकि हम मानते हैं कि हमारी ये जो तिथियां हैं सूर्य उनका पिता है और चंद्रमा उनकी माता है और उन दोनों के मिलने से मास बनते हैं तिथियाँ बनती हैं मुहूर्त बनते हैं उनके दोनों को मिलने से ही संवत्सर बनता है और जितने और हैं वो उन दोनों के मिलने से बनते तो दोनों के रही और चंद्रमा इधर प्राण और सूर्य वो दोनों हमारे संवत्सर के जनक हैं इस तरह से उन्होंने पहले प्रश्न का उत्तर दिया उस उत्तर में सबसे बड़ी खास बात जो समझने लायक बात वो ये है कि बावजूद इसके कि प्रजापति ने अपने तप के द्वारा जब रई और प्राण का मिथुन जोड़ा उत्पन्न किया उसके बावजूद वो दोनों मूलतः अभिन्न हैं सूर्य ही भोगता है अग्नि भोगता है चंद्रमा भोग्य है चंद्रमा अन्न है और सूर्य उसका भक्षण करता है लेकिन उसके आगे लिखते हैं कि चंद्रमा ही अन्न है और अन्य ही आदित्य है तो एक पहले तो कन्फ्यूजन होगा हमको कि हमने दो चीज़ें अलग कर दी थी और लेकिन वो चीज़ें फिर हमको एक बता रहे हैं कि अन्न ही चंद्र है अन्न ही रई है सूर्य ही प्राण है अन्न ही प्राण प्राण और अन्न अभिन्न है उन्होंने सिर्फ सांकेतिक भाषा में लिख दी वो बात ऋषियों ने लेकिन उन्होंने ये बात कही कि सब कुछ जो भिन्नता की दृष्टि है वो वास्तव में नकली है जो भिन्नता की दृष्टि है वो आर्टिफिशियल है न कोई पुरुष है न कोई स्त्री है न कोई सूर्य है न कोई चंद्रमा है न कोई भोगता है न कोई भोग्य है वरन ये सब प्रजापति है जो प्रजापति ही है जो भोग्य के रूप में भी है और भोक्ता के रूप में भी है ये प्रजापति ही, ही है जो चंद्रमा के रूप में भी है सूर्य के रूप में भी है ये प्रजापति ही है जो अंतर्मुखी भी है बहिर्मुखी भी है प्रकाश भी है छाया भी है प्रेम भी है बुद्धि भी है वही प्रजापति है जिसने मिथुन जोड़ा बनाया है वही दोनों रूपों में अपने आप को अभिव्यक्त किए हुए ये इस पहले प्रश्न का सार था और इसी प्रश्न के जो उत्तर हैं उन्हें उत्तरों से मिलती है ये ताओ फिलासाफी ताओ फिलासाफी में वही बताते हैं कि हिन ये और येंग का जोड़ा है दोनों में एक दूसरे के गुण समाहित हैं जो अधिक गुण हैं जो ये सिर्फ हम किसको प्राण बोलेंगे जिसमें इन गुणों की अधिकता है लेकिन पूर्णता नहीं अधिक। क्योंकि उनमें ये गुण जरूर मिलेंगे ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसमें सिर्फ बुद्धि हो लेकिन प्रेम नहीं हो कमोबेश प्रेम तो होगा ही उसके हृदय में ऐसा कोई भी प्रेम नहीं होगा जिसके तो हृदय में सिर्फ प्रेम हो और बुद्धि बिल्कुल भी नहीं हो बुद्धि होगी थोड़ी बहुत तो उसमें ऐसा कोई भी नहीं होगा जो पूर्णता अंतर्मुखी हो कुछ बोलता ही नहीं हो ऐसा भी कोई नहीं होगा जब पूर्णता बहिर्मुखी हो एक बार भी बिना बोले नहीं रहता इस तरह से बहिर्मुखता अंतर्मुखता ये भी सापेक्षिक गुण है रई तो और प्राण तो ये दोनों भी सापेक्ष गुण हैं पौरुष और स्त्री गुंड ये भी दोनों सापेक्षिक हैं एक दूसरे के पूरक हैं और ये दोनों अभिन्न हैं इस तरह से पहला प्रश्न उन्होंने ये कबंदी ने जो पहला प्रश्न पूछा था उस पहले प्रश्न के उत्तर में उन्होंने ये बात बताई कि जितने संवत्सर हैं जितना समय है जितना अंतरिक्ष है ये भी रई और प्राण के मिलने से बनाए इसके आगे अब अगले इसमें जब हम पढ़ेंगे कि प्राण का निरूपण करते हैं कि ये प्राण क्या है फिर प्राण की उत्पत्ति कैसे हुई फिर उसके आगे स्वप्न सुषुप्ति और प्राण इसमें स्वप्न सुषुप्ति की क्या स्थिति है और उनमें प्राण का क्या रोल है यानी प्राण की स्थिति क्या है उन दोनों में स्वप्न में और सुषुप्ति में फिर हम ओंकार की उपासना किन किन रूपों में कर सकते हैं अपर ब्रह्म के रूप में कर सकते हैं और पर के रूप में कर सकते हैं और अपर ब्रह्म से जब हम उसकी उपासना करते हैं तो हमको क्रम मुक्ति प्राप्त होती यानी उत्तरोत्तर योग्यता प्राप्त होती है जिसको हम कहते हैं ना पूजा पाठ ध्यान योग तीर्थाटन इन सब चीज़ से क्रम से हमको योग्यता हमारी बढ़ती चली जाती जिसके द्वारा हमको अंततः हमको कहाँ पहुँच जाते हैं हम व्यक्तिगत आत्मा को ब्रह्म की तरह समझने की हमारी योग्यता बन जाती तो क्रम मुक्ति प्राप्त होती है और उसी ओंकार का अगर हम पर रूप से उपासना करते हैं तो हमको परब्रह्म की प्राप्ति होती है ये पिपला ऋषि कहते हैं तो ये छह प्रश्नों का सार है कि प्राण और रई प्रजापति ने बनाए उससे संसार की रचना की रई और प्राण दो सापेक्षिक गुण हैं जो एक दूसरे पर आधारित हैं अगर रई नहीं है तो प्राण भी नहीं है अगर भोजन नहीं है तो भोजन करने वाला भी नहीं है अगर भोजन करने वाला नहीं है और अन्य रखा है तो वो भोग्य नहीं है क्योंकि भोगने वाला ही नहीं है तो भोग्य क्या होगा अगर आप कुछ रेडियो चल रहा है संगीत बज रहा है और कोई सुनने वाला नहीं है तो वो संगीत ही नहीं है क्योंकि जब तक उसको भोगने वाला नहीं है उसका कोई हम बहुत सुंदर फूल है लेकिन ये सुंदरता कहाँ है वो सुंदरता भोगने वाले के या देखने वाले के नज़र में है सुंदरता उस फूल में नहीं है सुंदरता हमारे देखने वाले के भोग के नज़र में ये बात बताती है कि हम वो सुंदरता जिसको हम उस पुष्प में देखते हैं वो देखने वाले के भीतर उसके प्राण में वो सुंदरता है वरन वहाँ पर नहीं है क्योंकि अगर वो है और दूसरा नहीं है उसको देखने वाला ही नहीं है तो वो सुंदरता कहाँ है क्योंकि वो सुंदरता का कोई परिभाषा ही नहीं वो सुंदरता की जिसको कोई नहीं देख रहा किसकी नज़र में सुंदर है कोई नज़र ही नहीं इसलिए ये जो जोड़ा बना है ये रई और प्राण का एक दूसरे का पूरक है और इसके बिगैर संसार का कोई अस्तित्व तो नहीं है और एक नहीं है तो दूसरा नहीं है और दूसरा नहीं है तो फिर सब कुछ कोलेक्स हो गया ख़त्म कुछ भी नहीं है इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और यही पूरकता यही नज़र और ये नज़र भी कि पूरक हैं और कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के बगैर इनका कोई अस्तित्व नहीं है ये नज़र हमको दुनिया एक यूनिट है इसके बारे में यानी दुनिया एक इकाई है इसके बारे में हमारी विज़न हमारी दृष्टि एकदम क्लियर कर देती है बताती है कि हमारी दृष्टि एकदम स्पष्ट हो जाती है अब इसके इसको ध्यान में हम कैसे ला सकते हैं कि जब हम पूरा ध्यान करें इसका प्रैक्टिकल आस्पेक्ट इसके आगे बताते हैं कि जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान करने में हमारा ध्यान दो तरह से होता है एक तो एकाग्रता एक बिंदु पर ध्यान करता है। और एक ध्यान है व्यंगम ध्यान व्यहंगमता में समस्त ब्रह्मांड के ऊपर एक साथ ध्यान जब अगर कोई यह योग्यता हासिल कर लेता है कि समस्त ब्रह्मांड पर एक साथ ध्यान उसी वक्त उसको सूर्य चंद्रमा नक्षत्र तारे अंतरिक्ष समय वर्तमान भूतकाल भविष्यकाल स्वयं और संसार सबका एक साथ ध्यान करता है तो उसकी श्वास धीमे धीमे धीमे धीमा कम होते होते इतनी उथली हो जाती है कि वो उसके शुद्ध प्राण उसके जीवन को संभाल लेते हैं उस वक्त उसका प्राण और अपान अपनी गति करना बंद कर देते पूर्ण ब्रह्मांड का एक साथ ध्यान हम कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं बहुत आश्चर्यजनक बात नहीं है आप अगर थोड़ी देर में प्रैक्टिस करेंगे पूरा ब्रह्मांड का एक साथ ध्यान उसमें कुछ भी नहीं छूटे वो चिड़िया हो चाहे मछली हो संसार हो समुद्र हो चाहे जमीन पहाड़ हो वर्तमान भूतकाल भविष्यकाल मैं आप सब अंतरिक्ष नक्षत्र तारे सब एक साथ ध्यान में लाने का प्रयास करें सभी चीज़ों पर एक साथ निगाह करें तो आप जैसे ही अपना ध्यान इतना विकसित करते हैं सब कुछ तो वो ध्यान पूरे ब्रह्मांड की एकाग्रता को आप उस समय प्रजापति की स्थिति में को जाता है उस स्थिति में आपका प्राण प्रजापति से एक हो जाता है इसका एक बहुत तो अच्छे-अच्छे बात बताई कि जब अपन सोते हैं तो अपनी इंद्रियाँ मन में विलीन हो जाती हैं जब गहरी नींद में होते हैं तो मन प्राण में विलीन हो जाता है है ना जिस प्रकार से हम कहते हैं ना कि उसको समेट लेते हैं जैसे हवाई जज उड़ता है तो दोनों पहिए अंदर चले जाते इस तरीके से जब हम सोते हैं तो इंद्रियाँ मन में विलीन हो जाती हैं और मन उस वक्त तो मुखर होता है मन का राज चलता है उस समय और मन कई जन्मों की वासनाओं के अनुकूल स्वप्न दर्शन करता है स्वप्न दर्शन नहीं करता है वो स्वप्न बनाता है और फिर उनको देखता स्वप्न का रचयित भी मन है और भोगता भी मन है उस समय वो रही भी है और प्राण भी है वो बनाता भी है और उसी को भोगता भी और उसके बाद जब आत्मा का प्रकाश तेज हो जाता है तो वो मन अभिभूत हो जाता है अभिभूत होने का मतलब होता है हार जाना सरेंडर कर देना वो उस समय वो हार जाता है वो अपनी जो मनमानी कर रहा था जो रचना कर रहा था अपनी वासना के अनुकूल और उसको देख रहा था उसको बंद कर देता है और उसके बाद वो प्राण में विलीन हो जाता है तब गहरी नींद लग जाती तो बड़े अच्छे उसमें प्रश्नोपनिषद में प्रप्लाद ऋषि ने बहुत खूबसूरती से सारी बातें समझाई हुई है क्योंकि okay. तभी समझ में आता है कि प्राण फिर अंततः जब वो आत्मा में विलीन होता है तो उस समय वो पूर्ण ब्रह्म बन जाता है। तो ये सब सम, स्थिति समझने के लिए हमको वो एक विजन एक दृष्टि विकसित करने के लिए योग्यता देता है इसलिए कहते हैं कि प्रश्नोपनिषद मुंडक उपनिषद को समझने की योग्यता देता है मुंडक उपनिषद में पूर्णतः पराविद्या है ब्रह्म का ही ज्ञान है पूर्णतः ब्रह्म ज्ञान है मुंडकोपनिषद में और ये प्रश्नोपनिषद वहाँ से आरंभ करता है कि संसार कहाँ से बना कैसे बना इसका स्ट्रक्चर क्या है संसार का रचना कैसी है और इसमें हम हमारा कर्तव्य क्या है हमारा स्थान क्या है और हम कैसे वो योग्यता प्राप्त करें जिसके द्वारा कि ब्रह्म हमारे दिमाग में टिक सके क्योंकि तो अभी हम जब भी सोचते हैं तो चुपचाप ख जाता है हमारे विचार में वो टिकी नहीं पाते ब्रह्म की बात करें तो हम उसको वस्तु की तरह देखना चाहते हैं वस्तु की तरह अनुभव करना चाहते हैं लेकिन वो तो छाया की तरह अनुभव होता है प्रतिबिंब की तरह अनुभव होता है हमारे मन में और हमारा मन इतना चंचल है कि उसमें वो छाया बनी नहीं पाती इसलिए मन की स्थिरता को ये उत्पन्न करने वाला ध्यान है इसमें तो प्रश्नोपनिषद आपको एक विशिष्ट ध्यान की ओर लेके जाएगा धीरे धीरे उस ध्यान का विकास होता चला जाएगा उससे हमारी दृष्टि भी बदलती है और ध्यान परिपक्व होता चला जाता है मन स्थिर हो जाता है और जिसके अंदर इस ब्रह्म इसके रचयिता का मन के पीछे प्राण का प्रतिबिंब और प्राण के पीछे आत्मा का और उस आत्मा के पीछे परब्रह्म है इस तरह से एक दूसरे में विलीन होते चले जाते हैं और उस सबसे जो अंत में है जो सबसे पीछे खड़ा है जो सबका स्रोत है वो परब्रह्म है और उस पर ब्रह्म का प्रकाश हमको हमारे मन तक लाना है ये उसको मन को उस योग्य बनाने की कला है तो हम अगले आने वाले समय में अपने ये प्रश्नों एक एक प्रश्नों को लेते जाएंगे अभी पहला प्रश्न अपन अभी समझने का प्रयास किया जिसमें कि उन्होंने कबंदी ने प्रश्न किया थी प्रजा कहाँ से आई कि प्रजापति ने तब किया और मिथुन जोड़ा बनाया और उसमें एक रही और प्राण और उसी ने फिर क्या बनाएँ सूर्य और चंद्रमा सूर्य अग्नि रूप है चंद्रमा अन्न रूप इस तरह से दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के पूरक हैं और संसार में ये पूरक गुण हर चीज़ में दिखाई देगा एक कि कुर्सी है कुर्सी अपने आप में क्या है ये अपने आप के अंदर एक पौरुष गुंड लिया हुआ है या आपका वजन सहन कर सकती है आपको बैठने के लिए स्थान दे सकती है इसमें एक पुरुष गुण है जिसको हम कह सकते हैं कुर्सी का प्राण है कुर्सित्व जिसमें कुर्सी होने का जो गुण है वो उस कुर्सी में प्राण रूप से समाहित है और जब इसके अंदर एक स्पेस है जिसमें कोई बैठ सकता है वो उसको आसरा दे सकता है जब हम उसके ऊपर बैठते हैं तो वो जो आसरा है जो स्पेस है जो अंतरिक्ष है वो हमको देती है वो उसका रही है और ये दोनों ही मिलके कुर्सी का अस्तित्व है अगर मान लो सिर्फ पदार्थ हो और ऐसा हो जिसमें कोई बैठ नहीं सके तो वो कुर्सी किसी काम की नहीं और अगर कहे कि हाँ ये अंतरिक्ष यहाँ बैठो तो आप बैठोगे नहीं गिर जाओगे क्योंकि वहां पर आपको सहारा नहीं है पुरुष गुण नहीं है सहारा नहीं है तो पुरुष गुण और स्त्री गुण दोनों होंगे तभी वो कुर्सी है अन्यथा उस कुर्सी का भी कोई उपयोग नहीं है अगर हम कहें कि ताला है चाबी नहीं है तो ताले को क्या करेंगे हम इस दरवाजे पर ताला लगाएंगे जब चाबी होगी उसकी खोलेंगे जब उसकी चाबी होगी अगर ताला है चाबी नहीं है तो ताला किसी काम का नहीं चाबी है ताला नहीं है तो चाबी किसी काम की नहीं इसलिए यह पूरा गुण संसार में हर व्यक्ति में हर शब्द में हर वाक्य में हर विचार में हर अस्तित्व में ये दोनों गुण हैं क्योंकि जब प्रजापति ने संसार बनाया तो हर चीज़ में दोनों गुण डाले और यही बात ये इन्हीं इन फिलासफ़ी में भी है कि कम ज़्यादा है उसके अंदर पुरुष गुण कम है इन में तो में स्त्री गुण कम है लेकिन दोनों गुण हैं और वो एक दूसरे के पूरक हैं ऐसे ही रई और प्राण भी हैं जो एक दूसरे के पूरक हैं और जब तक ये पूरकता नहीं है तब तक उनका अपने आप का कोई अस्तित्व नहीं है जैसे हम कहें कि बैर मुक्ता इसकी कोई कीमत नहीं अगर अंतर्मुक्ता ना हो हम कहें कि सज्जन कोई मायना नहीं जब तक कि दुर्जन नहीं हो कोई कहे कि ये ठीकना जब तक कि कोई ऊँचा नहीं है उस ठीकने का कोई मायना नहीं इसलिए ये एक दूसरे के पूर्णतः कॉम्प्लीमेंट्री है पूरक तो आज अपने इस पहले प्रश्न पर इतनी चर्चा इसके आगे हम इस प्रश्न को थोड़ा और समझ के फिर दूसरे प्रश्न पर चलेंगे तब तक के लिए गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण सदगुरुदेव की जय सखी सरकार की जय करुणवतार की जय ओ भी भद्रम पशे माक्ष भीरे कर्णे शृणुयाम दद्रम पश्येम्चरेजत्रात्रेरंगषुवाश्रीमह देवि यदा ओं सहनावतु सहनौन सहवीय कर्वावहे तेजस्वी वधितहे ओम, ओम स्वस्तिन इंद्रो वृद्ध्रवाह स्वस्ति न पूषा विश्व स्वस्ति नाक्षरियो अरष्टनेस्तिनो बृहस्पतिर्दा ओं पुण पूर्णमद पूर्णमित पूर्णा पुणमुच्छस्ण पुण पूर्णमेवशिष्य पुण ओं शां शाति शांति